संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व अरुंधति सूर्य प्रमथ महेश्वर स्कंद और विष्णु के बताए हुए विशेष धर्म का वर्णन विष्णु जी कहते हैं तन्दंतर सभी ऋषियों पितरों और देवताओं ने तपस्या में बड़ी चढ़ी हुई अरुंधति देवी से जो शील और शक्ति में महात्मा वशिष्ठ जी के समान ही थी इस प्रकार कहा देवी हम आपके मुँह से धर्म का रहस्य सुनना चाहते हैं अथा आप धर्म का गूढ़ तत्व बतलाने की कृपा करें अरुंधति ने कहा देवगण आप लोगों ने मुझे स्मरण किया इससे मेरे तप की वृद्धि हुई है अब मैं आप ही लोगों की कृपा से सनातन धर्मों का वर्णन करते हूँ श्रद्धा विहीन अभिमानी ब्रह्मघाती और गुरुस्त्रीगामी इन चार प्रकार के मनुष्यों से बात भी नहीं करनी चाहिए इनके सामने धर्म का तत्व बतलाना कदापि उचित नहीं है जो मनुष्य बारह वर्षों तक प्रतिदिन एक कपिला दान करता हर महीने में यज्ञ करता और पुष्कर तीर्थ में जाकर लाखों में दान में देता है उसके धर्म का फल उस मनुष्य के बराबर नहीं हो सकता, जो अतिथि को अपनी सेवा से संतुष्ट करता है प्रातः काल उठे तथा कुश और जल लेकर गौ के बीच में जाए वहा गिंग पर जल छिड़के और सिंग से गिरे हुए जल को अपने मस्तक पर धारण करके उस दिन उपवास करें से जो जो गायों के सिंह के जल से अपने मस्तक को सींचने पर प्राप्त होता है यह सुनकर देवता पितर और समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने एक स्वर से साधुवाद देकर अरुंधति देवी की भूरी भूरी प्रशंसा की फिर ब्रह्मा जी ने कहा महाभागे तुम धन्य हो तुमने रहस्य सहित अद्भुत धर्म का वर्णन किया है मैं तुम्हें वरदान देता हूँ तुम्हारी तपस्या सदा बढ़ती रहे तदनंतर महान तेजस्वी भगवान सूर्य ने देवताओं और पितरों से कहा ब्रह्म हत्यारा गोहत्यारा कर, करने वाला पर स्त्री श्रद्धाहीन और स्त्री से जीविका चलाने वाला ये पांच प्रकार की दुराचारी नराधम सर्वथा त्याग कर देने योग्य है इनसे बात भी नहीं करनी चाहिए इनके पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है ये पापी प्रेत लोग अर्थात यमपुरी में जाकर वहाँ के नरक में मछली की तरह पकाए जाते हैं तथा इन्हें पीव और रक्त का भोजन मिलता है देवता पितर स्नातक ब्राह्मण और तपस्वी मुनियों की दृष्टि में उपरयुक्त पापियों के साथ बातचीत करना भी अनुचित है विष्णु जी कहते हैं इसके बाद समस्त देवता पितर और महान भाग्यशाली ऋषियों ने प्रमुखों से पूछा आप लोग प्रत्यक्ष रूप से निशाचर हैं बताइए अपवित्र अशुद्ध और क्षुद्र मनुष्यों की क्यों हिंसा करते हैं ये कौन से उपाय हैं जिनका आश्रय लेने से आप उनकी हत्या नहीं करते रक्षोघ्न मंत्र कौन कौन से हैं जिनका उच्चारण करने से आप जैसे निशाचर घर छोड़कर भाग जाते हैं ये सब बातें हमें हम लोग आपके मुंह से सुनना चाहते हैं ने कहा जो मनुष्य के के कारण दूषित रहते, बड़ों का अपमान करते, मांस खाते, वृक्ष जड़ में सोते, सिर पर मांस का होते, पर पौर रखने की जगह सिर रखकर सोते तथा पानी में मल मूत्र एवं थूक आदि फेंकते हैं वे सब मनुष्य उच्छिष्ट अपवित्र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 देवता असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोगों को गौओं ने धारण किया है इनकी सेवा करने से बहुत बड़ा पुण्य और महान फल प्राप्त होता है प्रतिदिन गौओं को चारा देने वाला मनुष्य महान धर्म का उपार्जन करता है पहले सतयुग में मैंने गौओं को अपने पास रहने की आज्ञा दी थी पद्मयोनि ब्रह्मा जी ने भी इसके लिए मुझसे बहुत अनुय की थी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 अब मेरी मान्यता के अनुसार भी धर्म की कुछ बातें सुनो जो मनुष्य नीले रंग वाले के सिंह में लगे हुई मिट्टी लेकर उसे तीन दिन तक अभिषेक करता है अपने सारे पापों को धो डालता है और परलोक में आधिपत्य प्राप्त करता है फिर दोबारा जन्म लेने पर वह महान शूरवीर होता है अब धर्म का दूसरा गुप्त रहस्य सुनो पूर्णमासी तिथि को चंद्रोदय के समय तांबे के बर्तन में मधु मिलाया हुआ पकवान लेकर जो चंद्रमा के लिए बलि अर्पण करता है उसे साथ आदित्य विश्व देव अश्विन और भी ग्रहण करते हैं तथा उससे चंद्रमा और समुद्र की वृद्धि होती है इस प्रकार मैंने यह सुखदायक धर्म का रहस्य बतलाया है भगवान विष्णु बोले जो मनुष्य दो दृष्टि परित्याग करके श्रद्धा और एकाग्रता के साथ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 गुरुद्रोही तथा अनात्मीय व्यक्ति को इस धर्म का उपदेश नहीं देना चाहिए